शिवपुराण रुद्र संहिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा की ऋषियों की तथा तो दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन तथा तो सती और शिव की महत्ता का प्रतिपालन ब्रह्मा जी कहते हैं नारद तदनंतर मैंने शब्द तन्मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंचीकृत करके अर्थात उन पाँचों का परस्पर सम्मिश्रण करके उनसे स्थूल आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी की सृष्टि की पर्वतों समुद्रों और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया कला से लेकर युग पर्यंत जो काल विभाग है उनकी रचना की उन्हें उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ तब शाम शिव का ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की अपने दोनों नेत्रों से मरिची को हृदय से भृगु को सिर से अंगिरा को व्यान वायु से मुनिश्रेष्ठ पुलह को उदान वायु से पुलस्त को समान वायु से वशिष्ठ को अपान से कृतु को दोनों कानों से अत्रि को प्राणों से दक्ष को गोद से तुमको छाया से कर्दम मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया मुनिश्रेष्ठ इस तरह इन उत्तम साधकों के सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कितार्थ माना तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधन में लग गए इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न भिन शरीर प्रदान किए उन्हें तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके मैं दो रूप वाला हो गया नारद आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्वसाधन समर्थ उत्तम जोड़ों को उत्पन्न किया उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभु मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ स्वयंभु मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री हुई वह शत्रुपा कहलाई वह योगनी एवं तपस्विनी हुई तात मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का पाणी ग्रहण किया और उससे वे मैथुन मैथुनजनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे उन्होंने सतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र और तीन कन्याएं उत्पन्न की कन्याओं के नाम थे आकुति देवहूति और प्रसूति मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया मंझली पुत्री देवहूति कर्जम को ब्याह दी और उत्तान की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी उनकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त है रुचि से आकृति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ यज्ञ के दक्षिणा से बारह पुत्र हुए मुने करदम द्वारा देवहुति के गर्भ से बहुत सी पुत्रिया उत्पन्न हुई दक्ष के प्रसूति से चौबीस कन्याए हुई उनमें से श्रद्धा आदि तेरह कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया मुनीश्वर धर्म के उन पत्नियों के नाम सुनो श्रद्धा लक्ष्मी धृति तुष्टि पुष्टि मेधा, क्रिया बुद्धि लज्जा वसु शांति सिद्धि और कीर्ति ये सब तेरह हैं इनसे छोटी जो शेष ग्यारह सुलोचना कन्याएं थी उनके नाम इस प्रकार है ख्याति सती सम्भूति स्मृति प्रीति क्षमा सन्नति अनसुया ऊर्जा स्वाहा तथा भृगु शिव मरीचि अंगिरा मुनि पुलस्त पुलह मुनिश्रेष्ठ क्रतु अत्रि वशिष्ठ अग्नि और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का प्राणी ग्रहण किया भृगु आदि मुनिश्रेष्ठ साधक हैं इनके संतानों से चराचर प्राणियों से सारी तिलों की भरी हुई है